आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए विशेष मुलाकात कार्यक्रम के आज के हमारे मेहमान हैं गणपति कमलकर आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कर रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो 90.4 एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आप अच्छी तरह से जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं और उनके कुछ खास अनुभव आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहता है जहाँ पर आपको मोटिवेशन मिलता है आपको जीने की एक नई राह मिल जाती है उनके शब्दों से उनके अनुभव से तो इसीलिए हम इस कार्यक्रम में ये बातें करते हैं जिनके खास अनुभव है आप तक पहुंचाते हैं तो आप सभी की तरफ से आज के इस शो में हमारे साथ गणपति कमलकर सर जी महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं और उनसे हम बात करेंगे इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में तो आप सभी की तरफ से गणपति कमलकर जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार सर जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे और स्काइप से इंटरव्यू कर रहे हैं हम लोग और पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है बहुत ही अच्छा लग रहा है किसी अनजान व्यक्ति से और एक अच्छे शिक्षक से मैं बात कर रहा हूँ ऐसा मुझे फील हो रहा है और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए ताकि मैं भी जानू और अभी जो रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं उन्हें भी पता चले की आप कौन है नमस्कार सर जी मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है की पहली बार मैं स्काइप से आपसे आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ जी मैं एक डॉक्टर गणपति कमल का मैं अभी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हूँ पंचायत समिति कडिंगल में पिछले दो वर्ष मैं ये काम कर रहा हूँ इससे पहले मैं स्याहवाड़ी पंचायत समिति में ब्लॉक एजुकेशन ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का, का काम तीन वर्ष किया है जी। आ, मेरे मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एम ए एस मराठी एम एम पी और मैंने सेट भी किया है एजुकेशन में अच्छा। और पी भी मैंने पूरी की है दो हजार आठ में जी जी। कई आ, आर्टिकल्स पब्लिश हुए है जीवन शिक्षण हमारा एक मासिक है महाराष्ट्र का एजुकेशन फील्ड में जो एस सी आर हमारे जो ट्रेनिंग देती है शिक्षकों को वो तो चलाती है जीवन शिक्षण मासिक जी। उसमें और शिक्षण संक्रमण भी है जो माध्यमिक शिक्षण के लिए जो मासिक चलाया जाता है उस उसमें भी, भी मैंने कोई आर्टिकल मेरे पब्लिश हुए हैं पावन खिंड हमारे जिला परिषद का एक मासिक है जो पिछले दो तीन बरस से चालू है उसमें भी मेरे कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए है न्यूज में भी मेरा आर्टिकल पब्लिश हुआ है और गणिंगलज नवोपक्रम जो खास हमारे तालुके में जो तहसील में जो शिक्षक है प्राइमरी टीचर जिला परिषद में काम करते हैं और उन्होंने अपने स्कूलों में जो अच्छे अच्छे उपक्रम किए हैं, जो गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है उसका उसका इकट्ठा करके हमने गडिंगज नवोपक्रम जो सक्सेस स्टोरी है वो भी मैंने एडिशन उसका किया है और पिछले अप्रैल 2014 में उसका पब्लिशन किया है उसका बहुत सारे हमारे जो स्कूल जी एल स्कूल है वन ट्वेंटी उसके अंदर जो टीचर है उनको फायदा हुआ है अब आ, आ, बच्चों को क्वालिटी बना शिक्षा की क्वालिटी बनाने के लिए और अपनी पट संख्या पॉपुलेशन विद्यार्थी की आ, जो हंड्रेड परसेंट प्रेजेंटी है वो बढ़ाने के लिए उसका बहुत उनको फायदा हुआ है मैं मेरा गांव जो है जो कोल्हापुर जिले में भी है कागल तालुक तहसील तो में मेरा गांव है जी। है पिछले इस एजुकेशन ऑफिसर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से पहले मैं 19 बरस नाइन्टी नाइन्टीन ईयर्स प्राइमरी टीचर का काम मैंने किया है अच्छा, दो हजार आठ में द, दस में मैंने एम महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन इसके द्वारा मैं यहाँ लॉक एजुकेशन ऑफिसर में इस पोस्ट पर काम कर रहा हूँ सिलेक्शन हुआ मेरा 2011 से और इस पोस्ट पर आने के आने से पहले मुझे जो अनुभव था जो मेरा जो अभी जो पोस्ट है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर वो ज्यादा से ज्यादा जिला प्रष्द स्कूल मेरे अंडर आते हैं नियंत्रण में आते हैं और माध्यमिक शिक्षण जो स्कूल है सेकंडरी स्कूल वो भी मेरे नियंत्रण में आते हैं, अंडर आते हैं, उसको ज्यादा कैसे काम करना तरीका है मेरा जो मैंने जो उस फील्ड में ग्रास रूट में जो काम किया है प्राइमरी टीचर उसका ज्यादा अनुभव एक्सपीरियंस इस पोस्ट पर मैंने मुझे हुआ है और उसके बजाय मैं इस पोस्ट पर आया हूँ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जी जी। उसके बाद अभी मुझे इस पोस्ट पर पांच साल हुए हैं फाइव हाँ ईयर्स मैं काम कर रहा हूँ और जो ज्ञान रचनावाद है 2000 जो राय एक्ट 2000 नौ के बजे विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए ज्ञान रचनावाद का इस्तेमाल करना चाहिए उसमें भी, भी लिखा है आर एक्ट भी चाहता है कि विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा सफल होने के लिए और जल्दी सफल होने के लिए अपने स्कूल में हर रोज 100 परसेंट आना चाहिए इसीलिए जो अध्ययन है वो आनंददायी होना चाहिए अध्ययन अध्यापन इसीलिए ज्ञान ज्ञान रचनावाद का इस्तेमाल अपने शाला में करना चाहिए इस पर हमने गणिंगल तहसील के, के जो स्कूल है झेडपी स्कूल में अच्छे तरह ये प्रयोग चल रहा है बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं सर बहुत ही अच्छा लग रहा है आपने जिस तरह से काम किया है और आर्टिकल्स जो आप लिख रहे हैं वो सभी को जो है कहीं कही ना कहीं मोटिवेशन देता है और एक बात अच्छी लगी मुझे आपकी कि बच्चों को जो है आपने बताया कि खेल खेल में शिक्षा मना आनंद में एकदम खुशी से जो चीज़ें उनको समझ में आ जाएं और बोर न लगे उसमें तो ये बहुत अच्छा एक थीम है कि जहाँ पर बच्चे मनोरंजन के तौर पे शिक्षा को ग्रहण करेंगे और खुशी खुशी रोज का रेगुलर उनका जो प्रेजेंट ही है वो बढ़ता रहेगा और स्कूल के साथ उसका आकर्षण बनेगा ये आपका थीम बहुत ही अच्छा लगा मुझे चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कि आज जो वर्तमान समय में जो हमारे युवा साथी हैं उनके लिए करियर जो है बहुत सारे ऑप्शन हैं मुझे लगता है कि आपके समय में शायद ऑप्शंस बहुत कम थे लेकिन फिर भी आपने एक अच्छा मुकाम बना के अपना करियर बनाया है लेकिन आज के युवाओं के लिए बहुत सारे ऑप्शन होने के बाद भी कंफ्यूजन होता है वो लोग अपना करियर को चॉइस करने में दिक्कतें आती हैं तो अपना एग्जांपल देते हुए युवाओं को बताइए कि वो कैसे अपना करियर चॉइस करे मैं युवाओं को ये बताता हूँ कि आपको जिस फिल्म में रुचि है उस फील्ड में, में, तो में काम करने की जिस फील्ड में आपकी रुचि है उस फील्ड में काम कीजिए उस क्षेत्रों में काम कीजिए और उस फील्ड का ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अपने पास आना चाहिए इसके लिए कोशिश करनी चाहिए जो किसी के बावजूद इस फील्ड में न आने नहीं चाहिए जो आप चाहते हैं आप जो फील्ड आप आप फील्ड जिस फील्ड में आप करियर करना चाहते हैं उस फील्ड में भी आना चाहिए और कोशिश जाया करनी चाहिए यही मेरा सलाह है मेरी सलाह है जी सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बच्चों को या युवाओं को जो रुचि का उनका सब्जेक्ट है उसी में वो अपना करियर बनाए ये आपका कहना है एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आप अपना करियर कैसे बनाए एजुकेशन फील्ड में आपका आना कैसे हुआ आ, मैंने दसवीं कक्षा पास होने के बाद जी डीएड हुआ हमारे यहाँ डीएड बोलते है डिप्लोमा इन एजुकेशन जी जी। वो दो साल का आ, होता है दसवीं कक्षा के बाद अभी अभी वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो बदला हुआ है बारहवीं कक्षा के बाद किया है वो डी किया है उसे डी करके वो मैंने पूरा किया और वो पूरा करने के बाद मेरी एक इच्छा थी कोशिश थी कि मैं प्राइमरी टीचर बनना चाहता हूँ क्योंकि मेरे गांव में एक दो ही प्राइमरी टीचर थे और उस वक्त जो 1987 का ये बात है ये कि प्राइमरी टीचर को बहुत रिस्पेक्ट मिलता था इसीलिए मैंने तय किया कि मैं भी एक अच्छा शिक्षक बनना मेरे लिए पसंद करना चाहता था और वो मैंने एग्जाम दी निवर मंडल थे मेल कोल्हापुर निवर मंडल यानी जो Selection आप Board. हाँ Selection उसकी सिलेक्शन बोर्ड जो की प्राइमरी टीचर की सिलेक्शन करती थी उस बोर्ड से मैंने परीक्षा दी और मैं 1901, 1991 सौ से hmm. इस फिल्म में मैं आया हूँ प्राइमरी टीचर और 19 इयर्स मंथ मैं इस प्राइमरी टीचर का काम करता था बहुत ही आनंददायी अनुभव इस प्राइमरी टीचर का काम करते हुए मैं मुझे मिला तीन तहसील में मैंने काम किया है प्राइमरी टीचर का जैसे कि पनाला हमारे कोल्हापुर जिले में आता है मुदरगढ़ और कागल इन तीन तहसील से मैंने यह काम किया है और तीन छः चार गांव में मैंने ये नौकरी की है सर्विस उन्नीस वर्ष की उन्नीस साल की मुझे बहुत बड़ा आनंद हुआ कि मेरे कई बच्चे ये हमारे यहाँ स्कॉलरशिप परीक्षा होती है स्कॉलरशिप एग्जाम जी उस एग्जाम में भी मुझे मेरे कई बच्चे सिलेक्ट हुए हैं स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो जो आनंद था काम करने का आनंद वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और जिस का उद्देश्य मैं ये काम करना चाहता था वो मेरा उद्देश्य सफल हुआ और पीपल पार्टिसिपेंट्स लोक सहभाग यह कहते लोक सहभाग से मैंने प्रत्येक गांव में जो जिस गांव में मैंने प्राइमरी टीचर का काम किया है उस गांव में स्कूल का भौतिक जो सुविधा है यानी आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए वो तो भी मैंने पीपल को पार्टिसिपेट किया और अच्छी तरह से उस गांव में काम किया है अभी भी उस गांव के लोग याद मुझे याद करते हैं मेरे बच्चे भी याद करते हैं और ये उन्नीस साल के बाद मैंने एक अपॉर्चुनिटी गोल्डन हमारे एम महाराष्ट्र पब्लिक कमीशन सर्विस कमीशन एक वांटेड आ गए थे अच्छा। जाहिर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर की परीक्षा लेने के बाद कई पोस्ट उनके द्वारा दिए जाते हैं उस परीक्षा से मैं 2010 हजार से बैठा और मेरा सिलेक्शन 2010 से हुआ और उस सिलेक्शन के बाद मेरी पहली पोस्टिंग शाहवाड़ी तहसील में हुई ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि जिस पोस्ट पर मैं आया हूँ उस पोस्ट पर जो काम करना है तो मैंने काम यहाँ से पीछे किया था पिछले साल में प्राइमरी टीचर होने के बाद जो सपना था जो आ, मुझे कोई आ, मेरे हाथ में आ, कोई आ, आप जी कहते जी में जो कहते हैं कि जवाबदारी और जो मैं करना था वो करने के लिए जो पावर्स मुझे मिली वो मिल गए वो मिल गई और इस पोस्ट पर आके मुझे अभी पांच साल पूरे हुए हैं पांच सालों में मैंने बहुत सारे जो उपक्रम है दो दो तहसील में ये है पूरे कर कर रहा हूँ अभी भी कोई उपक्रम मेरे बाकी है और मैं टीचर को साथ लेकर हमारे तहसील के टीचर को साथ लेकर मैं आगे चल रहा हूँ बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप मुझे लगता है कि साढ़े तीन दशक हो गए पैंतीस साल हो गए आपको इस फील्ड में शिक्षा के क्षेत्र में और 20 साल दो दशक आपने जो है एज ए टीचर काम किया उसके बाद फिर आपका जो है सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से महाराष्ट्र की तरफ से एक पोस्ट मिला और वहां पर एग्जाम देकर आप अच्छे पोस्ट पे आ गए और ये खुशी है जैसे कि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे स्कूल में मैं जो चाहता हूँ उस तरह की बातें हो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले अच्छी एजुकेशन मिले तो उसके लिए जो हमको डिसीजन लेना पड़ता है वो और होते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल होता है लेकिन अभी हम खुद ही हैं डिसीजन लेने वाले तो ये और ख़ुशी की बात है ये बहुत ही अच्छा आपने कहा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास आ गई जहां पर आपके पास 128 स्कूल है जिनके लिए आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है एक और बात मैं पूछना चाहूंगा लेकिन उसके पहले अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं संगीत उसके बाद फिर से बात करेंगे कमल का कर, महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही अच्छी बातें उनसे होगी लेकिन ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मस्कराते रहो ये बनाएंगे एक आशिया ये बनाएंगे एक आशिया दो पंछी दो तीन के कह लेके चले हैं कहा बना आिया ये बनाएंगे एक आशिया सुना सच होगा कह रही अड़कनों की जुबां हम बनाएंगे एक आशियाँ हम बनाएंगे एक आशियाँ विशेष मुलाकात कार्यक्रम के आज के हमारे मेहमान हैं गणपति कमलकर आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुसकर रहो नमस्कार दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं गणपति कमलकर जिसे जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और शिक्षा के अधिकारी हैं बहुत ही अच्छा उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है तो आइए एक थोड़ा सा अभी शिक्षा से अलग कुछ बातें हम लोग करेंगे उनसे काफी समय तक हम लोग चर्चा किया शिक्षा और बच्चों के बारे में लेकिन अभी हम पर्सनल लाइफ में जैसे कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ हॉबीज होते हैं कभी फिल्म देखना होता है पहली जो अपने गांव में आपने जब आपका जब फिल्म देखना हुआ तो पहली फिल्म आपने कौन सी देखी थी कहाँ पर कैसे आपको पता चला था थोड़ा सा उसके बारे में बताएं अपना अनुभव शेयर कीजिए क्योंकि मुझे लगता है कि आप कोल्हापुर में शायद इंटीरियर गांव में रह रहे होंगे टीचर बनके तो उस समय फिल्म देखना बड़ा दुर्लभ होगा शायद थोड़ा सा उस टाइम का जो सीनैरो है उसके बारे में बताया आपका एक्सपीरियंस मैं इंटेरियर में रहता हूँ ये बात सही है या हमारे गांव में सिनेमा थिएटर नहीं है पिक्चर की ताकि नहीं थी आ, मेरा गांव के पास मुरगुड़ गांव है मुरगुड़ वहाँ मुंसिपल पार्टी बड़ा गांव है उस गांव में एक थिएटर है पिक्चर का जी। उस थिएटर में मैंने शराबी पिक्चर देखी थी शराबी अच्छा, जो अमिताभ अच्छा। बच्चन और जया प्रदा का जया प्रदा जया प्रदा वो मैं तब मैं नवी कक्षा में पढ़ता था अच्छा। वो फिल्म देखने के लिए नौ से बारह तक अच्छा, जो खेल जो चार खेलते तीन खेल आ, तीन से तीन त, तीन से सिक्स तक सात सा बजे तक सात बजे से नौ बजे तक और नौ बजे से ग्यारह बजे तक हम मेरे साथी भी थे वो नवी कक्षा में पढ़ते थे और हम दो चार साथी बारिश के दिन थे बारिश के दिन से हम रात से आठ बजे हम निकले थे फिल्म देखने के लिए शराबी फिल्म देखी और करीब सात आठ किलोमीटर हम पैदल ही चले उस फिल्म देखने के लिए अंधेरा था सुनसान था और ऐसी परिस्थिति में हम वो फिल्म और पास में एक नदी भी है नदी के नदी से पार करके ब्रिज है उस नदी पर पुल है वो तो पार करके हमने वो फिल्म देखी है ये मेरे जीवन में पहली हिंदी फिल्म हमने दिखी चराबी तो अभी भी वो गाना अभी भी वो फिल्म जब टीवी टीवी पर लगती है तो अभी भी मैं देखता हूँ <laughs> बहुत भी मुझे अच्छी लगी अच्छा उसमें क्या सीखने जैसा था आपको कौन सी चीज जो है उसका पूरा स्टोरी में आ, क्या बात अच्छी लगी वो अमिताभ बच्चन जी का रोल तो शराब पीतने वाले लोग होते हैं ना उसके उसका रोल उन्होंने किया था और जया प्रदाप जी का जो रोल था कि उस आदमी को शराब पे, पीने का वो छोड़ने के लिए उन्होंने बहुत सारी तरीके की और एक शराबी आदमी को इंसान को मनुष्य समाज में आने के लिए जो जो किया वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा क्योंकि हमारे समाज में ऐसे बहुत से सारे लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं शराब पीने के बाद वो समाज से बाहर जाते हैं वो तो दूसरे आ, दूसरी व्यक्ति बन जाते हैं, वो अपना सारा कुटुम सा भूल जाते हैं, समाज को भूल जाते हैं, इसीलिए समाज में लाने के लिए जो जो किया है वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया शराब पीने वाले सब खराब होते हैं ऐसे नहीं है लेकिन ज़्यादा पीने से और आदती बनने से फिर खराब बन जाते हैं और समाज से कट जाते हैं उनका सम्मान रिस्पेक्ट कुछ नहीं रहता और लोग उन्हें नीचे या कम दर्जे के समझने लगते हैं तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमें जो है ऐसे भी लोगों को कुछ ऐसा प्रयास हम लोग कर सकते हैं समाज के कुछ लोगों को मिलकर इस तरह की योजना अगर हम बनाएं उन लोगों को भी सोसाइटी में जगह दे सम्मान दे और उन्हें विनम्रता से अगर हम लोग कहें कि भाई आप इन चीजों से दूर रहें तो हमें अच्छा लगता है आप जो पैसे आपका वेस्ट हो रहा है उससे आपका परिवार नष्ट हो रहा है समाज में भी आपका नाम कम हो रहा है तो फिर से वापस उनको जो है वेलकम करना चाहिए और उन्हें अच्छे लोगों के साथ रखना चाहिए क्योंकि बुरे लोगों के संग तो बुरा ही बन जाएगा जैसा संग वैसा रंग हो सकता है तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जी चलिए आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात मैं पूछना चाहूंगा कौन सा गीत आपको बहुत पसंद आता है आने वाला पल जाने वाला है <स्थाथ> पल जो ये जाने वाला है ओ, आने वाला पल जाने वाला है हो सके तो इसमें जिंदगी बिता तो पल जो ये जाने वाला है बारियों मिली मासूम सी कली बारियों मिली को तो नहीं है पल जो ये जाने वाला है ओ, ओ आने वाला पल जाने वाला है हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है में जिंदगी भी था तो पल जो ये जाने वाला है गीत है वो क्या मैसेज देता है सर ये गीत ये मैसेज देता है की आदमी का जो समय है जीवन जीने का जो समय है वो बहुत कम है जिंदगी बहुत कम होती है और कम समय में आपको बहुत सारा काम करना चाहिए इसीलिए ये गीत संदेश देता है की आप काम करते चले रहिए विशेष मुलाकात कार्यक्रम के आज के हमारे मेहमान है गणपति आप सुन रहे हैं रेड 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कर रहो सर और एक बात मैं पूछना जैसे कि हमारी हॉबी होती हैं हमारे इंटरेस्ट लेवल की कुछ बातें होती हैं कई लोगों का गाने का शौक होता है कई लोगों का लिखने का तो आपका हॉबी क्या है वो बताइए मेरा हॉबी है कि किताबें पढ़ना ये मेरी हॉबी है अच्छा। और बहुत सारे में किताबे पढ़ा हूँ मैंने पढ़ी है और उसको आदर्श मानकर जो कंपटीशन एग्जाम मैंने दिए अच्छा। ये मेरे किताब ही मेरे आदर्श बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और कई लोग ऐसे कहते हैं किताबें बोलती भी हैं अगर किताबों के साथ आपका जीवन व्यतीत होना शुरू हो जाता है तो किताब आपके बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं तो जो व्यक्ति किताबों को पढ़ना शुरू कर देता है वो अपने आप अपने जीवन में बदलाव भी लाता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हाल ही में जो अच्छा किताब आपने पढ़ा हो बैकग्राउंड बताइए किस व्यक्ति की किताब आपने पढ़े वो क्या बताना चाहता आ, मैंने जो किताब बहुत पहले पढ़ा था उसका नाम था आई डीयर किरण बीदी का वो बहुत ही अच्छा किताब है जो करियर करने चाहने चाहते जो युवक युवा वर्ग आज की इसको तो किताब बहुत ही अच्छा है उन्होंने जो आई में लिखा है कि एक पोस्ट पर एक आदमी किस तरह का अच्छा काम करता है जो काम रोल मॉडल होता है मॉडल होता है तर जो दूसरों के लिए आदर्शवत काम भी आप कर सकते एक पोस्ट पर रहने के बाद वो सारे अनुभव किरण जी ने उस किताब में लिखे हैं वो पढ़कर बहुत ही मुझे मैं मोटिवेट हुआ और यह अच्छा लगा रिबोरू जी को मैंने बुलेट फॉर बुलेट ये भी किताब पढ़ा है हमारे राज्य में जो मराठी राइटर्स है पाटिल जैसे पानीपत का जिन्होंने वी स खांडेकर जी का जो मृत्युंजय कादंबरी शिवाजी सावंत जी का है, है। जी जी मैंने पढ़ी है शिवाजी सावंत बी स ये जो राइटर्स है हमारे में तो किताबें हम पढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बात है है और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं और खास हमारे युवा दोस्त अगर सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कमलाकर जी का जो ये हॉबी है किताब पढ़ने का वो थोड़ा सा उनके पास ज्यादा है लेकिन आप थोड़ा सा भी अगर उस चीज को कॉपी करेंगे आप बुक पढ़ना शुरू करेंगे और मैं चाहता हूं कि हाई डियर जो किताब उन्होंने बताया किरण बेदी का वो अपने करियर गाइडेंस के लिए बहुत अच्छा है तो आपको अगर मिले किसी लाइब्रेरी में अगर आपको मिलता है तो ज़रूर वहां पर जाके कुछ समय दे और पढ़े उसको ताकि आपको अपने करियर के लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन मिले तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब वक्त हो गया है हम लोग आखिरी सेगमेंट में पहुँच रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आपके मोटिवेटर्स कौन रहे आपके गुरु जैसे समान रहें उनके बारे में थोड़ा बताइए मोटिवेटर्स के बारे में मैंने अभी पहले ही बताया कि मेरे मोटिवेटर्स किताबें जी, जी जी जिन किताबें के पढ़ने के बावजूद जैसे मैं इस फील्ड में आया हूं, जो राइटर्स मैंने राइटर्स मैंने बताया मराठी जी का प्रभाव जीवन में पड़ा है और ये शिक्षा अधिकारी हमारे जिले के थे तो इरमानी जी की मेरे गुरु भी थे नुँ. वो शिक्षण संचालक यानी एजुकेशन डायरेक्टर पद से रिटायर हुए है अभी अभी अप्रैल उन्नीस को, को प्राइम मिनिस्टर अवार्ड भी मिला है हमारे जिले में उन्होंने 2002 में राज्य शाऊ शिक्षा अभियान सभी आग। देश को यह अभियान एक आदर्श अभियान भी है उस अभियान से जो जिला परिषद स्कूल है जिसमें पीपल पार्टिसिपेंट लेकर जो बदलाव लाया था वो बदलाव बहुत ही अच्छा बदलाव प्राइमरी स्कूलों में लाया था उस वक्त दो से और ये अभियानों की इवेलेशन करने के लिए गेले पिछले वर्ष में पिछले साल में जो सेट्रल कमेटी भी आई थी हमारे जिले में मेरे तालुके में भी आई थी और स्कूलों से भी बैठ गई वो मेरे जो आदर्श है वो महावीर मानी मेरे गुरु भी थे मैं ग्यारहवीं कक्षा में वो मुझे सिखाने में भी थे वो शिक्षक थे अच्छे शिक्षक टीचर थे और बाद में वो एजुकेशन ऑफिसर बन गए और एजुकेशन डायरेक्टर स्पोर्ट से रिटायर हुए तो महावीर पानी जी साहब का मैं आदर्श मानता हूँ और उस तरह का काम करने का मैं प्रयास कर विशेष मुलाकात कार्यक्रम के आज के हमारे मेहमान हैं गणपति कमल आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कर रहो। बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप उन्हें आदर्श मानते हैं उनके कार्य के लिए और मेरे पास जो है वो हमारे शिक्षा सचिव है मेरे राज्य में आ गया, गया। नंद कुमार साहब है नंद कुमार साहब वो पीपल्स बहुत सारे जो प्राइमरी टीचर्स है उनको मोटिवेट किस तरह किया जाना चाहिए और मोटिवेट करने से टीचर कैसा काम करता है तो काम करने के लिए कैसा मोटिवेट करना चाहिए वो मेरे आदर्श दूसरे भी है नंद कुमार साह जिन्होंने हमारे राज्य में बहुत सारा काम इस रचनावाद ध्यान रचनावाद में और पीपल पार्टिसिपेंट्स लेकर जो जी पी स्कूलों का जो बदलाव स्कूलों में जो बदलाव लाने को जो काम कर रहे है वो भी मेरे आदर्श है उसको आदर्श मानकर भी अभी मैं काम करा हूँ और इसके वजह से मुझे पिछले साल नेशनल अवार्ड न्यूपा नेशनल अवार्ड भी मिला है क्या बात हमारे सभी के मानव संसाधन मंत्री ऑनरेबल स्मृति ईरानी जी के शुभ वो मुझे मिला है दस दिसंबर दो में दिल्ली में बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आपके मोटिवेटर्स के बारे में बताते हुए आपने अपने बारे में बताया आपको जो अवार्ड्स मिला है उसके बारे में भी बताया हमें बहुत अच्छा लगा सुनकर और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह अच्छा काम करते रहें और आपको मोटिवेशन मिलता रहे और आपका नाम पूरे आपके जिले में होता रहे और आपके द्वारा दूसरों को मोटिवेशन मिलें ऐसी शुभ करता हूँ और चलिए सर जाते जाते मैं कहूँगा राजस्थान गुजरात और इंटरनेट से आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक लाइन का मैसेज जरूर सुनाइए अगर जिंदगी में कोई समस्या आए तो उसे उसके बजाय हार मत मानिए आगे चलिए आगे चलने वालों को रिस्पेक्ट समाज में मिलता है उसी को ही समाज रिस्पेक्ट देता है और वो काम करने के लिए आप प्रयास करें बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया गणपति कमलकर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि जब भी कोई मुश्किल आए हार मत मानिए प्रयास करते रहें और प्रयास करने वालों का हमेशा जीत होता है हार मानेंगे तो हार हो जाएगा अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो जीत आपके पास निश्चित आएगा बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया तो हमारे साथ इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका रेडियो मधुबन के टीम की और ऐसी मेरी और ऐसी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार थैंक यू ओके okay. अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कराते रहो चलूँ एक ते गगन के तले जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार फले आ चल के तुझे मैं लेके चलूँ एक ते गगन के तले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 घन घोर अंधेरा भागे कभी धूप खिले कभी छाँव मिले लंबी सी डगर न खल जहाँ हम भिन्न हो आंसू भिन्न हो बस प्यार ही प्यार फले एक ऐसे गजन के तले गन लहराए लहराए आए दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए जहां रंग बिरंगे पंछी आशा का साल आए जहां रंग बिरंगे पंछी आशा का साल आए सपनों में पली हसती हो कली जहाँ शाम सुहानी ढले जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले सपनों के ऐसे जहाँ में जहाँ प्यार ही प्यार खिला हो हम जाके वहाँ खो जाए शिकवान कोई गिला हो कहीं बैर न हो कोई गैर न हो सब मिलके के यूँ चलते चले जहाँ गम भी न हो आँसू न हो बस प्यार ही प्यार पले आ चल के तुझे मैं लेके चलूँ एक तैसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो आँसू न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ते गगन के तले एक थे गगन के तले